सफाई हम करेंगे दीपू और माला भाई बहन थे एक बार उनके घर उनके दादा जी आए हुए थे जो दूसरे शहर में रहते थे दीपू और माला के साथ अभी कुछ ही दिन रहे थे कि दादा जी बीमार हो गए लेकिन फिर कुछ दिन दवा खाने के बाद ठीक हुए एक दिन की बात है अह पफ पफ ये मकियाना चैन से बैठने देती है ना सोने देती है हैं ये मारा हैं हाँ? उड़ गई बदमाश दादाजी दादाजी दादा आप क्या कर रहे हैं अरे देख नहीं रहा मक्खियां मार रहा हूं <laughs> लगता है ये मुझे फिर बीमार कर देंगी और मुझे दस्त लग जाएंगे बुखार हो जाएगा जाने कहां से आ जाती हैं इतनी सारी मक्खियां कूड़े के ढेर से और कहां से दादाजी हां ये तो है लोग जगह-जगह पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं और नाले भी साफ नहीं करते फिर मक्खी और मच्छर पैदा हो ही जाते हैं हां और बीमारी फैलाते हैं और क्या मलेरिया हैजा इत्यादि बीमारियां भी तो मक्खी और मच्छरों से ही फैलती हैं ना पता नहीं ये लोग मोहल्ले की सारी गंदगी साफ क्यों नहीं करते पर दादाजी कैसे करें दादाजी हम मेरे मन में एक बात आई है क्या हम लोग पूरे मोहल्ले की सफाई करेंगे पूरे मोहल्ले की सफाई और हम वो कैसे <laughs> माला बिल्कुल ठीक कह रहा है ये दीपू हुँ। हुँ। अगर तुम लोग सफाई शुरू करोगे तो सारे मोहल्ले वाले जरूर तुम्हारा साथ देंगे जी दादा जी फिर हो जाएगा तुम्हारा मोहल्ला बिल्कुल साफ सेठ दादा जी फिर शुरू करे सफाई हां ये चलो चलो हूं दादाजी आहा तु, तुम लोग चलो आ, मैं यहां घर की सफाई करता हूं जी दादाजी दीपू और माला निकल पड़े सफाई करने उन्हें देख पूरे मोहल्ले वाले भी सफाई करने लग गए कोई कूड़ा उठा रहा था तो कोई नाला साफ कर रहा था लो करें हम गंदगी साफ चलो करें हम गंदगी साफ पूरा मोहल्ला हो जाए साफ पूरा मोहल्ला हो जाए साफ मक्खी मच्छर भागे दूर करें सफाई हम भरपूर करें सफाई हम भरपूर चाचा चाची भाई बहनों आओ oh.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 नाले का गंदा पानी भी साफ कर दिया गया और जगह-जगह पर दवाई छिड़क दी गई सारा मोहल्ला हो गया साफ अब कूड़ा नहीं बचा नाले में गंदा पानी नहीं बचा तो वहां पलने वाली मक्खी और मच्छरों को बड़ी परेशानी होने लगी पहले तो यहां बहुत सी कूड़े की ढेरियां थी कैसी अच्छी अच्छी थी कोई भी नहीं बची भिन भिन भिन कितनी बढ़िया कूड़े की ढेरियां डरकर खाते पीते थे हम सब और इस तरह से मलेरिया और हैजा जैसी बीमारी फैलाने वाले मक्खी और मच्छर भी भाग गए और मोहल्ला साफ हो गया सारे मोहल्ले वाले खुशी और चैन से रहने लगे साफ मोहल्ला हो गया कुल साफ मोहल्ला हो गया मक्खी मच्छर भागे सब मक्खी मच्छर भागे सब रहेगी ना अब बीमारी ठीक रहेगी सेहत हमारी ठीक रहेगी सेहत हमारी डरेंगे हम किस तौर सा रोज करेंगे इसको एक भी कूड़े की ढेरी नहीं बची सारा मोहल्ला हो गया साफ एक दिन की बात है दादाजी दादाजी दादाजी उठिए ना दादाजी उठिए ना दादाजी क्या बात है भाई ईद निकरी नींद से जगा दिया दादाजी एक खुशखबरी है हां हां हा, क्या क्या ज, जल्दी बताओ दादाजी हमारे मोहल्ले को साफ मोहल्ले का पुरस्कार मिला है दादाजी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अरे वाह यह तो बहुत ही खुशी की बात है तुमने तो कमाल ही कर दिया है। देखा मिलजुलकर मोहल्ले की सफाई करने का फायदा जी राजा जी इनाम भी मिल गया सफाई हम करेंगे जब मां बीमार पड़ी बस 1 मिनट बिल्लू की गलती अपना अपना काम चिड़िया सफाई हम करेंगे आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा आलेख रेणु चौहान विजय शर्मा सुधा भटनागर और दीपा अग्रवाल कलाकार गीता वर्मा दिनेश वर्मा राजेश आहूजा सतीश महाजन अशोक मलकानि के एस पवार नीरू अग्रवाल बनवारी झूल मंजू मेनी राम मेनी जेमिनी कुमार यमन कौशिक मालती कौशिक अनन्या आशीष बक्षी भारत एरी समीर ठुकराल पूर्वा अजीत कौशल गौरी और पायल संगीतकार राकेश पंडित गायन स्वर अनन्या नेहा शर्मा और अजीत खुरो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी वंदना हरिमर्दन अब्दुल खलीक सिमरन कुमार और सर्वम सिंह ध्वनिंकन सतीश लाड़े दीपक पांडे और भूषण गजभिए तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर और अजीत होरू ये कारिक्रम राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा निर्मित और प्रस्तुत किये गए।